स्वामी विज्ञानानंद दर्शियों के संस्मरण अंजलि स्वामी नित्यात्मानंद ब्रह्म साक्षात्कार करने वाले लोग महापुरुष होते हैं ऐसे किसी महापुरुष के विषय में कुछ कहने या लिखने का अधिकार या तो उन्हें स्वयं है अथवा किसी और महापुरुष को जिसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है वह कैसे महापुरुष का वर्णन कर सकता है अपने बाढ़ से वजन करने पर वह कम पड़ेगा यह मानो बैगन बेचने वाले का हीरे का मोल करने जैसा है लेकिन भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं इसी विश्वास के सहारे यह क्षुद्रवांगमयी पुष्पांजलि हरिप्रसन्न महाराज की जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके कर कमल में समर्पित है गंगा के पश्चिम घाट पर स्थित बेलूर मठ में अपराह्न के तीन बजे ऊपरी पहली मंजिल के बरामदे के दक्षिण पूर्व कोडे में इंजीनियर विज्ञान महाराज बैठे हैं उनके पीछे स्वामी विवेकानंद जी का कमरा है और सामने उत्तर दिशा में तीन मील दूर गंगा के पूर्व तट पर दक्षिणेश्वर मंदिर है मठ में उस समय कम साधु रहते थे कोलकाता से दो तीन युवक आए हैं जो दक्षिण की ओर मुँह किए फर्श पर बैठे हैं कुछ युवक साधु भी बैठे हैं एक साधु ने प्रश्न किया महाराज इस मठ के कुछ प्रारंभिक बातें कहिए वे स्वाभाविक रूप से ही कम बोलने वाले और गंभीर प्रकृति के हैं दूसरे समय वे विभिन्न प्रकार से ऐसे प्रश्नों को उलटकर प्रश्नकर्ता को मज़ेदार बातों में लगा दिया करते थे लेकिन आज उत्तर देने के लिए सम्मत होकर बोले भाई सन अट्ठारह सौ में जब मठ आरंभ हुआ था तब स्थानीय म्यूनिसपलिटी नगर निगम ने इस पर टैक्स लगा दिया उन लोगों का कहना था कि यह मठ नहीं बल्कि रईस लोगों का उद्यान भवन है यहाँ पर विदेशों से अमेरिका से साहब मेम साहब आदि आते हैं यहाँ पर सोफा पलंग कुर्सी टेबल आदि वर्तमान पश्चिम सभ्यता की सब चीज़ें हैं और ये लोग विदेश और अमेरिका आते जाते रहते हैं यह प्राचीन भारतीय मठों की रीति के अनुसार नहीं है अतः इन्हें टैक्स देना होगा हम लोगों ने पहले हावड़ा में और बाद में हाई कोर्ट में मुकदमा करके कहा कि यह मठ है यहाँ सर्व त्यागी सन्यासी और ब्रह्मचारी रहते हैं ये लोग भारतीय वैदिक परंपरा के अनुसार सन्यास संस्कार ग्रहण करते हैं सभी शिक्षित हैं तथा माता पिता तथा घर परिवार को त्याग कर भगवत दर्शन के लिए यहाँ रहते हैं और यथासाध्य साधना करते हैं इनमें कई उच्च घरानों के हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त हैं इसके अलावा ये लोग आत्मनोमोक्षार्थम जगद्धिताय च दरिद्र नारायण और दुखी नारायण की सेवा करते हैं इस मत के प्रतिष्ठाता स्वामी विवेकानंद ने प्राचीन परंपरा का अनुसरण कर यूरोप और अमेरिका में भारतीय वेदांत के धर्म का प्रचार किया है इससे भारत का लुप्त गौरव पुनः प्रकाशित हुआ है अमेरिका के शिकागो नगर में हुए धर्म महासम्मेलन में भाषण देकर उन्होंने जगत विख्यात धर्म प्रचारक के रूप में ख्याति प्राप्त की है इसीलिए इन देशों से धर्म पर पाशु निर्णारी इस मठ में आवागमन करते हैं ये सब श्री कृष्ण के शिष्य प्रशिष्य हैं वे श्री राम कृष्ण सन्यासी थे उन्होंने विधिवत परमहंस तोतापुरी जी महाराज से सन्यास ग्रहण किया था अतः इस मठ के साधु शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित पुरी नामक संप्रदाय के सन्यासी हैं इसलिए यह सभी दृष्टि से एक भारतीय मठ है यहाँ पुरातन संस्कृति के अनुसार प्रतिदिन देवसेवा गुरुसेवा साधु सेवा, गुरु सेवा, सेवा आदि होती है विपक्ष में बेलूर का एक उच्च श्रेणी का व्यक्ति था कुछ लोगों को का मत था कि इसके पीछे उस समय की ब्रिटिश सरकार के एजेंट का प्रोत्साहन था एक दिन कोर्ट में मुकदमे के समय स्वामी ब्रह्मानंद को साक्ष्य गवाही देनी पड़ी हमारे अध्यक्ष और अत्यंत सम्मान्य महाराज को दो घंटे तक साक्षी के कटघरे में खड़े रहकर विपक्ष के वकील ने क्रास पूछताछ किया था इसके बाद ही सन्याल महाशय श्री रामकृष्ण के शिष्य वैकुंठ नाथ सन्याल की गवाही थी उनके कटघरे में खड़े होते ही विपक्ष का वकील उनको क्रास करने लगा और सन्याल महाशय उसके कथन को स्वीकार करते चले गए इस सब लोग निरपाय होकर ठाकुर को पुकारने लगे रक्षा करो प्रभु यह आपका मठ है बहुत देर तक क्रास पूछताछ करने करके उनके वकील ने सन्याल महाशय के मुंह से विपक्ष के अनुकूल सारी बातें बुलवा लीं अचानक सन्याल महाशय जोर जोर से रोते हुए बेहोश होकर गिर पड़े तब सब उन्हें उठाकर बाहर लाए इसका शुभ फल यह हुआ ये हमारे वकील के आग्रह पर संयाल महाशय का सारा बयान निलंबित हो गया इस घटना से हम स्पष्ट रूप से समझ गए कि ठाकुर ही मठ को पीछे से चला रहे हैं ठाकुर ने स्वामी जी से कहा था कि तू मुझे कंधे पर रख कर जहाँ ले जाकर रखेगा वहीं मैं रखूँ रहूँगा मठ की प्रतिष्ठा के दिन स्वामी जी ने कहा था दस वर्ष से सिर पर रखा बोझ आज उतरा है आत्मा राम यही रह गए हैं इस प्रतीक्षा के दिन ही स्वामी जी ने एक परीक्षा की उन्होंने कहा ठाकुर यदि आज कोई राजा इस स्मठ का दर्शन करने आए तब यह सिद्ध होगा कि तुम यहाँ विराजित हो सुबह से प्रतीक्षा करने लगे पर कोई नहीं आया उनका मन कुछ उदास हो गया संध्या के समय वे कोलकाता चले गए लौटने पर सुना कि अलवर के महाराज उनसे भेंट करने के लिए आए थे उनका दर्शन प्राप्त न होने से अत्यंत दुखी होकर लौट गए इस समाचार को सुनकर स्वामी जी प्रसन्न हो गए स्वामी जी ने कहा था कि यह मठ 700-800 वर्षों तक सक्रिय रहेगा एक दिन देवालय से नीचे उतरकर भंडार के सामने दालान में खड़े होकर उन्होंने यह बाबूराम महाराज को कहा था वे महायोगी थे उनकी बात अवश्य सत्य होगी इस मुकदमे के समय एक बार हावड़ा जिले के ब्रिटिश मजिस्ट्रेट आई मठ का निरीक्षण करने आए उस समय स्वामी जी मठ में थे और अस्वस्थ थे स्वामी जी अपने कमरे से बाहर इन अंग्रेज साहब के पास आए उनके आते ही साहब हतप्रभ हो गए स्वामी जी जो कुछ कहते उसे वे मानते चले गए स्वामी जी को उत्तेजित देखकर कर महाराज ये सोचकर चिंतित हो गए कि उनकी बीमारी बढ़ न जाए अतः वे स्वामी जी को ऊपर की मंजिल पर उनके कमरे में ले गए और कहा स्वामी जी तुम विश्राम करो हम सब देख लेंगे एक युवक भक्त मठ को टैक्स से छुटकारा कैसे मिला स्वामी विज्ञानन जब यह मठ के रूप में स्वीकृत हुआ उसके पीछे कितना इतिहास है पग पग पर ठाकुर का हाथ दिखाई दिया था हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था मिस्टर पियर्सन कोलकाता में अमेरिकन काउंसलर जनरल थे उनकी पत्नी स्वामी जी की भक्त थी उन्होंने भारत सरकार को बताया कि सोफा कोच आदि उन्होंने स्वामी जी को उपहार के रूप में दिए हैं उन्होंने इन वस्तुओं का अमेरिका में व्यवहार किया था अतः इन सभी वस्तुओं को पवित्र जानकर हमी ने इन्हें लाकर यहाँ रखा है स्वामी जी श्रेष्ठ सन्यासी हैं उनके द्वारा प्रतिष्ठित यह मठ सचमुच साधुओं का मठ ही है हम इस मठ के कृतज्ञ हैं तब टैक्स हटा लिया गया स्वामी जी कितने ऊंचे स्तर पर रहते थे उनके पास जाने में मुझे डर लगता था उन्हें मैं पिता के रूप में देखता था उन्होंने हमें प्रेम से सराबोर कर रखा था फिर भी उनसे डर लगता था लेकिन राखाल महाराज के प्रति स्वच्छंदता का अनुभव करता था वे मेरे मानो गार्जियन थे स्वामी जी महाराज कितने गंभीर थे हम लोगों में उन्हें समझने की शक्ति कहाँ है एक दिन स्वामी जी मेरे कमरे के सामने से गुजर रहे थे मेरी उनके चरण छूकर उनको प्रणाम करने की इच्छा हुई जो ही मैंने उनका पैर छुआ त्यों ही मुझे एक तीब्र झटका शाक लगा मैंने चकित होकर अपना हाथ खींच लिया स्वामी जी हंसने लगे उन्होंने मुझसे पूछा अरे पेशन क्या हुआ मैंने विस्मित होकर कहा महाराज यह इलेक्ट्रिक शॉक स्वामी जी ने कहा अमेरिका में सब खर्च हो गया है वहाँ और अधिक ज्वलंत था यह घटना उस समय हुई जब मठ नीलाम्बर मुखर्जी के घर पर था मैं प्रतिदिन स्वामी जी को प्रणाम नहीं करता था जब इच्छा होती थी तब करता था एक दिन स्वामी जी ने कहा मठ में पीने के पानी की बहुत तंगी है पैसन घाट का निर्माण कर डालो उन्होंने और कहा चंदा इकट्ठा करो मठ के सभी साधुओं से चंदा देने को कहो इस प्रकार भिक्षा से चंदा मिलेगा मैं ढाई रुपये दूँगा जो इतना इकट्ठा कर पाया उसने उतना दिया कार्य प्रारंभ हो गया स्वामी जी के रुपये बकाए थे जब मांगे तो वे बोले कौन से रुपये मैंने कहा कहा गंगा का घाट बनाने के रुपये आपने ढाई सौ देने का वादा किया था सुनते ही नाराज़ हो गए और बोले दूंगा कहने मात्र से क्या देना ही होगा ऐसी कोई बात होती है क्या उस समय स्वामी जी सदा एक उच्च भावभूमि पर रहते थे उससे भिन्न बात होते ही तीव्र वेदना अनुभव करते थे फिर जब मन निम्न भूमि पर आता तो वे बालवत हो जाते थे कहीं कोई बंधन नहीं परमहंस अवस्था